आज 30 मई दो गुरुवार का दिवस है और हरिभर के आश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है हम लोग प्रश्नोपनिषद पढ़ रहे हैं और प्रश्नोपनिषद पढ़ने के क्रम में पिछली बार हमने तीसरे प्रश्न पर चर्चा करी थी जो महर्षि पिपलाद के आश्रम में ऋषिपुत्र कौशल्य ने जो तीसरा प्रश्न पूछा था उसको हम थोड़ा रिवाइज करते हैं उसके बाद में फिर अपनी आज की यात्रा जारी करेंगे तो ऋषिपुत्र म... तो कौशल्य ने पूछा था कि हे भगवान ये प्राण कहां से आता है यह कैसे शरीर प्राप्त करता है कैसे ये अपने विवाह करता है कैसे उसमें ठहरता है और कैसे इसका उत्क्रमण करता है जब ये बात पूछते हैं तो पिपलाद ऋषि कहते हैं कि तो भाई तू तो बड़े कठिन प्रश्न पूछता है एक तो प्राण को समझना पहले ही कठिन है और ऊपर से तू उनके जन्मादि पूछता है तो बड़े कठिन प्रश्न है लेकिन चूंकि तू बड़ा ब्रह्मवेदता है इसलिए मैं तुझे इन प्रश्नों का उत्तर देता हूँ इस तरह वो तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं अपन इस तीसरे प्रश्न के उत्तर को समझें उसके पहले एक बात समझ लें कि इसमें जो छः प्रश्न हैं जो ऋषिपुत्र अलग अलग छः प्रश्न पूछते हैं वो उत्तर उत्तर ज्ञान की ओर बढ़ते हैं पहले प्रश्न में ये कि संसार का स्रोत क्या है प्रजा कहाँ से आई संसार कहाँ से उत्पन्न हुआ फिर शरीर में सबसे बड़ा देव कौन है किस पर ये दूसरे देव आधारित हैं इस तरीके से प्राण के बारे में प्रश्न आता है अब इस प्राण के बारे में कि प्राण कहाँ से आया कैसे शरीर में ठहरा कैसे अपने विभाग करता है और ये कैसे उत्क्रमण करता है इसके बारे में कुछ पूछता ये जो तीन पहले प्रश्न हैं ये तीन पहले प्रश्न इनको अपराविद्या कहते हैं अपराविद्या का मतलब होता है जो ब्रह्म से निचली विद्या है जो सर्वोच्च विद्या से निचली विद्या है वो अपराविद्या कहलाती है इसके बाद के जो अंतिम तीन प्रश्न आएंगे वो पराविद्या से संबंधित है जिसमें उत्तरोत्तर ब्रह्म का ज्ञान स्पष्ट होता चला जाएगा इस तरह इन छः प्रश्नों में क्रमशः साधक अपराविद्या से पराविद्या की यात्रा करता है। तो जो तीसरा प्रश्न जो अपराविद्या से संबंधित अंतिम प्रश्न था, था वह था कि प्राण कहाँ से आते हैं तो महर्षि पिपिलाद कहते हैं कि प्राण आत्मा से आते हैं और आत्मा से ये छाया की तरह प्रकट होते हैं जैसे मनुष्य और मनुष्य की छाया दोनों अभिन्न हैं दोनों में कोई भिन्नता नहीं कर सकते कि मनुष्य को इधर रख दो उसकी छाया को उधर पहुंचा दो क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से अभिन्न हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और जब चाहे वो एक दूसरे में समा जाते हैं अगर सिर के ऊपर सूर्य आ जाएगा जाए जाए, जाए छाया गायब हो जाती है तो ऐसे जब तेज बढ़ता है तो छाया गायब भी हो सकती है और पुनः वो प्रकट हो सकती है जब उसकी दिशा बदल जाती है सूर्य की तो वो छाया फिर से प्रकट हो सकती है इसलिए वो छाया और पुरुष जैसे अभिन्न होते हैं उसी तरह से ये प्राण आत्मा से प्रकट होता फिर उसके बाद वो कहते हैं कि ये मन के संकल्प से शरीर ग्रहण करते है। मन का संकल्प जैसा होता है वैसे ये प्राण शरीर ग्रहण करते ये बात बहुत गहरी बताए गए होती बात में कि हम जीवन भर हमारे जीवन का सहार हमारा उद्देश्य जीवन का अगर हम अपने आप को तराजू पे तो कि मैंने जीवन भर किस चीज़ के लिए काम किया क्या चीज़ मैंने सर्वोच्च प्राथमिकता से प्राप्त करने का प्रयास किया किस चीज़ के लिए मैंने दूसरी चीज़ों को पीछे छोड़ा क्या है ऐसा जिसको मैंने सबसे पहले पाना चाहा अन्य की तुलना में पहले पाना चाहा तो हम यह हम उसको मन का संकल्प हो हम जो सबसे पहले पाना चाहते हैं जैसे किसी के लिए धन सबसे पहला संकल्प है किसी के लिए सुख शरीर सुख पहला सं पहला पहला संकल्प है किसी के लिए यश पहला संकल्प है किसी के लिए पुत्र पहला संकल्प और किसी के लिए परमेश्वर पहला संकल्प तो जैसा हमारा संकल्प होगा उस संकल्प के अनुसार प्राण आपको शरीर में प्रवेश करवाता है फिर उन्होंने अगला प्रश्न था कि कैसे ये शरीर में स्थित होता है और कैसे ये शरीर को नियंत्रित करता है तो उसके जवाब में पिपलाद ऋषि कहते हैं कि ये शरीर को नियंत्रित करने के लिए ये स्वयं के पाँच विभाग करता है और जैसे एक सम्राट अपने राज्य में अलग अलग लोगों को या अधिकारियों को बैठाता है तो भाई तुम इस जगह का शासन संभालो ये वास्तव में उप शासन होते हैं कि तुम इतनी जगह का ध्यान रखो जैसे एक देश है तो छोटे छोटे प्रदेश हैं देश में अगर प्रधानमंत्री तो प्रदेश में मुख्यमंत्री इस तरह से छोटे छोटे प्रदेशों का तुम आदिभार संभालो इस तरह से प्राण अपने पाँच विभाग करता है स्वयं वो पांच विभाग करके स्वयं सम्राट स्थानीय शर में रहता है सिर में क्या है आँखें नाक कान और रसना जबान इतनी इंद्रियों में वो स्वयं रहता।, रहता है इन सात जगह पर रहते हैं वो स्वयं प्राण रहता है अपान को वो शरीर के निचले हिस्से में पदस्थ करता है और काय के लिए उपदस्थ करता है कि उत्सर्जन के कार्य के उपद कर आप जो शरीर से जो अवांछित पदार्थ हैं उनको उस उत्सर्जित करने के लिए अपान शरीर के निचले हिस्से में उपस्थित होते हैं इन दोनों के मध्य में समान इनको प्राण को वायु भी बोलते हैं आंतरिक वायु भी बोलते हैं तो उससे प्राण वायु अपान वायु समान वायु समान का मतलब वो होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है एक्चुअली समान का मतलब होता है कि जो न्याय करे समान का मतलब होता है न्याय करने वाला जैसे पिछली बार अपन डिस्कस भी किया था जब भोजन खाते हैं तो भोजन हमारे शरीर के लिए कुल मिल मिला जहर है कुछ चाहे दूध भी पियो तो जहर है क्योंकि आप उस दूध को सीधे सीधे अगर आप खुद में मिला दोगे तो वो मृत्यु हो जाएगी शरीर सहन कर आप दाल बोला कि बहुत अच्छी चीज़ है लेकिन उस दाल को भी आप अगर उसको ना से मिला दोगे तो मरती हो जाएगी तो जो हम भोजन करते हैं वो हमारे शरीर के लिए बाम्वें पदार्थ है उसको शरीर कभी स्वीकार नहीं करता जैसे एक कांटा लग जाता है तो शरीर उसको फेंकने का प्रयास करता है वैसे ही हमारा भोजन जो हम करते हैं वो भी बाम्वे पदार्थ उस बाम्वें पदार्थ को हमारे शरीर के अंदर एक अग्नि में जलाया जाता है जिसको अडजठराग्नि बोलते हैं जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसमें जलने के बाद उसमें जो केमिकल्स पैदा होते हैं वो लीवर में जाते हैं लीवर में उनका विश्लेषण किया जाता है और फिर से संश्लेषण किया जाता है उनके टुकड़े हिस्से करे जाते हैं और फिर अपने शरीर के अनुरूप उनको फिर से बनाया जाता है तब जाके वो दूध का प्रोटीन हो दाल का प्रोटीन हो स्टाच हो कार्बोहाइड्रेट वो सब चीज़ें हमारे शरीर के लिए अनुकूल बन जाते इसलिए लीवर जो है इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण अंग है और वही वो जगह है जहां पर समान वायु रहता है ये समान कर देता मतलब हमारे शरीर के अनुकूल कर देता है उस भोजन को जो हमारा भोजन हमारे शरीर के प्रतिकूल था उसको अनुकूल कर देता है इसलिए इसको समान कहते हैं अब ये जब अनुकूलन हो जाता है तो अब इसका वितरण जरूरी है तो इस वितरण के लिए व्यान वायु होता है जो पूरे शरीर में इस भोजन को वितरित करता है इस भोजन में प्रोटीन होते हैं कार्बोहाइड्रेट होते हैं फैट होते हैं ऑक्सीजन होती है मिनरल्स होते हैं वाइटमिनस होते हैं ऐसे सब भोजन के अंग जो मिलकर शरीर को निरोगी रखते हैं स्वस्थ रखते हैं वी आर टी आर टूट फूट जो होती उनको है उनको ठीक करते हैं वो सब काम करने का काम इन सब इनके अवयवों का है जो भोजन से प्राप्त हुए हैं और ये अवयवों को लीवर या समान उसको तोड़ के फिर से जोड़ता है और अपने अनुकूल बनाता है इस तरह से व्यान जो है वो कहते हैं कि हृदय स्थित होता है और हृदय से 101 नाड़ियां निकलती हैं जैसे हमारी शेराएँ और धमनियाँ निकलती हैं और ओवेंस निकलती हैं ऐसे ऋषि कहते हैं कि हृदय स्थान से 101 सौ नाड़ियाँ निकलती हैं उन 101 नाड़ियों में से प्रत्येक नाड़ी की सौ सौ विभाग होते हैं और उनमें से प्रत्येक विभाग के बहत्तर हजार बहत्तर हजार टुकड़े हो जाते हैं मतलब बाईफर्केशन हो जाता है बहत्तर हज़ार है निकलती हैं इस तरह कैलकुलेट करो तो बहत्तर करोड़ बहत्तर लाख नाड़ियाँ हो जाती हैं तो ये एक्चुअली हमारी कैपिलरीज़ है छोटी छोटी खून की बारीक बारीक शराएँ हैं जो पूरे शरीर में एक जाल की तरह फैली हुई हैं जब मेडिकल की भाषा में इसको स्प्लिंग पैक्स बोलते हैं और यही व्यान कहलाता है इसी के द्वारा जो समान वायु ने या समान प्राण ने भोजन को शरीर के समान बनाया शरीर के अनुकूल बनाया उस भोजन को व्यवस्थित रूप से पूरे शरीर के हर अंग को पहुंचाने का जिम्मा व्यान का होता है तो व्यान हमारे शरीर की जो रक्त की धमनियां हैं उनमें फैला होता है और वो पूरे शरीर में करोड़ों शिराओं और धमनियों के द्वारा पूरे शरीर में फैलता है और वहां से वो देने के बाद वापस भी आ जाता है ना एक प्रकार से लॉजिस्टिक्स है जैसे ट्रक जाता है खाली करके खाली ट्रक वापस आ जाता है इसी तरीके से हमारा शरीर भी इसी सिस्टम से काम करता है कि हृदय से रक्त निकलता है वो ऑक्सीजन भी ले, ले लेता है लीवर में जाके लीवर के जो कीमती भोजन के अंगर है उनको भी ले, ले लेता है पूरे शहर में डिस्ट्रीब्यूट करता है और वापस लौट आता है जब वापस लौटता है तो पुनः लीवर से होके आता है लीवर में से फिर से लोड हो जाता है उसमें उसके बाद में हार्ट में जाता हार्ट से लंग में जाता है लंग में से ऑक्सीजन भी ले लेता है और वहाँ से फिर पूरे शरीर में वापस चला जाता है तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का काम इसी को ऋषियों ने व्यान कहा तो हमने पढ़ा प्राण जो है या सम्राट होता है जो आँखों में होता है कान में होता है नाक में होता है जबान में सात हैं दो आँख दो नाक के क्षेत्र दो कान के क्षेत्र छः और एक जुबान सात इन सात अंगों में प्राण स्वयं स्थित होता है जैसे मुख्यमंत्री राजधानी में होता है हर जगह तो नहीं ऑफिस बनाएगा फिर बाकी की जगह के ऊपर उसके छोटे ऑफिसर्स जिस तरीके से बनाते हैं ऑफिस उसी तरीके से वो उत्सर्जन के लिए शरीर के निचले स्थान में अपान को निर्धारित करता है मध्य में जो भोजन खाया पिया जाता है उसको शरीर के अनुकूल बनाने के लिए समान वायु होती और उसको पूरे शरीर में वितरित करने के लिए व्यान होता है अब हम कहेंगे एक बज गया उदान अभी हमने बात करी कि हृदय प्रदेश से 101 सौ नाड़ियाँ निकलती तो उन 101 नाड़ियों में से एक प्रधान या मध्य नाड़ी होती है जिसका नाम होता है सुषुम्ना नाड़ी इस तरीके से उसका नाम दिया गया है सुषुम्ना नाड़ी मध्य नाड़ी या मुख्य नाड़ी उस नाड़ी का काम न तो भोजन को इधर उधर ले जाने का है न भोजन को पचाने का है न उसको कोई श्वास निश्वास से मतलब है उत्सर्जन से समझ उसका मतलब तो है कि आप जो संकल्प कर रहे हैं उन संकल्पों को संग्रहित करता है उदान उन संकल्पों को संग्रहित करता है और उन संकल्पों के अनुरूप वो आपको अगले जन्म में या अगले शरीर में या ब्रह्म के पास बिना शरीर के ले जाने के लिए तैयार रहता है वो उदान जीवन भर आपकी गतिविधि को रिकॉर्ड करता है आप क्या कर रहे हो आप अच्छा कर रहे हो पाप कर रहे हो पुण्य कर रहे हो पाप करोगे तो त्रीय क्यों में लेके जाएगा चिड़िया बना देगा गंगोर पापी होगे तो नाली का कीड़ा पेट का कीड़ा बना देगा अगर बहुत पुण्य करता होगा तो राजा महाराजा प्रधानमंत्री बना देगा और भी ज़्यादा आप पुण्य करता होगा तो आपको देवलोक में पहुंचा देगा देवलोक से पुण्य का क्षय हो जाएगा फिर धरतीलोक में आ जाओगे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन गए तो वापस सामान्य जन बन जाओगे इस तरह के सुख भोगने के बाद में आदमी वापस लौट लौट के निचले स्थान पर आ जाता है त्रयकुर्वणी में यानी कि जैसे कहीं शेर बन गया चीता बन गया उत्ता बिल्ली बन गया या कीड़ा बन गया तो उसके बाद भी वो लौट के वापस आ जाता है अपना दुख भोगने के बाद में वापस उसको मनुष्य होने मिल जाती और अगर उसके मिश्रित कर्मश है इसी जन्म में तो मनुष्य जीने के बाद फिर से मनुष्य होनी मिल जाती क्योंकि जब वो पुण्य भी हैं पाप भी हैं तो अगर सिर्फ पुण्य हो तो देवलोक में जाएगा या देवता समान राजा बनेगा पापी पाप पाप हैं तो त्रिकी में जाएगा लेकिन अगर वो मिश्रित कर्म है उसने बहुत अच्छे पाप भी किए और बहुत ज़्यादा पुण्य भी किए बहुत जबरदस्त पुण्य किए और जबरदस्त पाप किए तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति फिर से मनुष्य जन्म को प्राप्त होता है और एक ही जन्म में हमको देखते हैं हर व्यक्ति सुख भी उठाता है दुख भी उठाता है उसको बहुत सारे सुख मिलते हैं बहुत सारे दुःख भी प्राप्त हो जाते हैं तो सुख और दुख का जो सम्मिश्रण है वो मनुष्य जन्म है मनुष्य जन्म लौट के फिर से मिलता है किसी भी जन्म के बाद में चाहे वो देवता हो तो भी घूम फिर के मनुष्य बनता है इसलिए पुराणों में भी लिखा है कि देवता भी मनुष्य बनने के लिए ललायित होते है क्यों क्योंकि यहीं से मुक्ति का रास्ता जाता है देवता को मुक्ति का रास्ता नहीं मिलता जब तक वो उस चौराहे पर नहीं आए जिस चौराहे से पाप पुण्य और मुक्ति तीनों रास्ते निकलते हैं उस चौराहे से ही उसको मुक्ति का माल मिलेगा अगर वो सोचे स्वर्ग से सीधा मैं ब्रह्मलोक में जाऊँगा तो नहीं जा पाता वो क्योंकि स्वर्ग में सुख सुख खूब मिलेगा जो इच्छा हो वो सुख मिलेगा लेकिन उन हर सुख के पीछे उसको अपने कुछ पुण्यों का खर्चा करना पड़ता है जैसे नहीं जैसे पैसे लेके जितने गए आप विदेश यात्रा पे गए आप जितना धन लेके गए उतना आनंद बहुत जैसे धन खत्म होगा आप अपने घर में लौटे रिटर्न टिकट लेके आए हो घर लौट जाओ वहाँ पर खर्चा करने के लिए आपके पास कुछ नहीं है ऐसे ही जब हमारा पुण्य क्षय हो जाता है तो पुनः मनुष्य लोक में आ वो सारे उसके सुख समाप्त हो जाते हैं और कैसे गिरा दिया जाता है कि वो वर्षा के साथ आएगा अन्न में समा जाएगा अन्न के साथ मनुष्य के वीर्य में समा जाएगा और वहाँ से फिर वो बच्चे में आ जाएगा इस तरह से वो पुनः पुनः वो वापस मनुष्य जन्म में लौटा तो ये काम करना कि ये मनुष्य क्या करेगा कैसे जिएगा अगले जन्मों में क्या करेगा इसके कितने प्रारब्ध हैं उसके अनुकूल शरीर देने का काम वो उदान वायु करते और ये उदान ही है जो ऋषिगण कुंडलिनी जागृत करते हैं उसमें उदान वायु को ऊपर की ओर उठाते ब्रह्मरंध्र तक ले जाते इससे जो कुंठाएँ समाप्त हो जाती हैं जो अज्ञान है वो मिट जाता है ज्ञान के द्वार खुल जाते हैं और उस तरह उनको मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता अब हम कहें कि ये पाप और पुण्य दोनों ही जन्म दिलवाते हैं दोनों का मिश्रण हो तो भी जन्म मिलता है लेकिन फिर ब्रह्म किसको मिलता है जो हैं कि पाप भी पुनर्जन्म का कारण है पुण्य भी पुनर्जन्म का कारण है और मिश्रित कर्म भी पुनर्जन्म का कारण है तो मात्र निष्काम कर्म या प्रेम वही रास्ता है जिसके द्वारा मनुष्य जन्म से सीधे सीधे ब्रह्मलोक को जा सकता है क्योंकि प्रेम वो है जो सौदा नहीं है हम जब कार्य करते हैं उसमें अधिकतर में सौदे होते हैं हम कुछ किसी को देते हैं तो बदले में कुछ लेते हैं अगर किसी ने हमको दुख दिया तो उसके बदले में हम उसको दुख देते हैं किसी ने हमको कुछ धन दिया तो उसके बदले में हम उसका कोई काम कर देते हैं अगर हम किसी को कुछ देते हैं समझो मंदिर में कुछ चढ़ाते हैं तो हाथ के हाथ कुछ मांगते हैं कि मेरे को ये मिल जाए इसलिए जो कुछ हमारे जीवन में है अधिकतर सौदों के रूप में है तो वो जब न हो तो ये उदान वायु करता है। जब हमारे पास प्रेम का मार्ग हो जब हृदय में न पाप की भावना हो न पुण्य की भावना हो वरण प्रेम की भावना हो उदात भावना हो कि जब हम न तो इस भावना से किसी को कुछ देते हैं कि बदले में कुछ मिलेगा न कि इस बदले की भावना से कार्य करते हैं किसने मुझे दुख दिया है तो मैं भी उसको दुख दे दूँ या इसने मुझे सुख दिया है तो मैं भी इसको सुख दे दूं वरन मेरी ये भावना हो प्रेम की मतलब उदात रूप से मैं सबको ये सुख दूं ना मेरे को क्या करना कोई जो देता है वो उसके पास जो होगा वही तो देगा अगर ये बात आती रहें मैं कि भाई उसके पास दुख था तो उसने मुझे दुख दिया उसके पास सुख था तो उसने तो सुख दिया पर मेरे पास तो सुखी सुख है क्योंकि मैं अनंत स्रोत सुख का मेरी आत्मा से मिलता है तो मैं उसको सबको सुखी दूँ मेरे पास तो सुखी सुख है इस तरह से जब वो इस भावना से सबको प्रेम देता है तो वो प्रेम पूर्ण कार्य कर्म फल का भागी नहीं होता तो उदान वायु कर्म फल का लेखा जोखा रखती है उदान वायु अगले जन्म के शरीर निर्धारण में प्रारो के निर्धारण में उदान वायु काम करती है इसलिए अभी हमने पढ़ा प्राण वायु शीर्ष स्थान में रहती है उदान वायु अधोस्थान में रहती है उपस्थर वायु में मध्य में लीवर के स्थान पर समान वायु रहती है जो भोजन को हमारे अनुकूल बनाती है और व्यान हमारे शरीर को ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक सिस्टम वो पूरे शरीर में उस भोजन को पहुंचाता है और जैसे खाली ट्रक की तरह वो वेंस के द्वारा हमारा खून वापस लौट आता है वो फिर से लीवर में फेफड़ों में जा ऑक्सीजन और भोजन इकट्ठा करता है वो फिर से सर्कुलेशन चार्ज इस से है इस तरीके से सर्कुलेटरी सिस्टम को ऋषिकन व्यायान कहते हैं और उदान है जो शरीर की गतियों से गतिविधियों से संबंधित नहीं है वरुँ मन के संकल्प से संबंधित हमारे मन में क्या संकल्प है हमारे क्या भावनाएँ हैं क्या इंटेंशन है और उनके द्वारा उदान वायु की गति होती है तो उदान वायु आपको तीर्य क्यों नहीं ले जा सकती है उदान वायु आपको मनुष्य बना सकती है उदानवायु आपको देवलोक ले जा सकती है या यही उदान वायु आपको भ्रमण लोग ले जाके आपको मुक्ति का रास्ता खोल सकते है लेकिन इसके लिए निर्भर ये करता है कि हमारे संकल्प क्या हैं इसलिए ऋषि कहते हैं पिछली बार अपन लिखा भी था उसके ऋषि कहते हैं कि उदान वायु संकल्प के अनुसार मनुष्य को शरीर प्रदान करती है। कर हमारा जैसे जीवन भर के जो संकल्प हैं हमारे उन संकल्पों का जो जोड़ होता है उसके अनुसार हमको अगला जन्म उदान वायु के द्वारा मिलता है उदान वायु ऋषिकण इस उदान वायु को ही जो योगी होते हैं तपस्वी होते हैं इसी को नियंत्रित करते हैं और इस उदान वायु के द्वारा इसको उर्ध्वगमन करवाते हैं इसी को ब्रह्मा ब्रह्मरंद्र तक ले जाते हैं तो उदान वायु हमारी मुक्ति का रास्ता प्रशस्त करती है या पुनर्जन्म का रास्ता और यही उदान वायु मृत्यु का भी कारण है जब इस शरीर से ये उत्क्रमण कर जाती है शरीर से बाहर निकल जाती है तो उस समय यही पुनर्जन्म का जो हमारा जो तात्कालिक कारण है मृत्यु बिना मृत्यु के पुनर्जन्म तो होगा नहीं तो पुनर्जन्म का जो तात्कालिक कारण है उस मृत्यु का भी कारण उदान का उत्क्रमण है इस तरह से पांच प्रकार के प्राण हैं और ये पांचों प्रकार के प्राण अपना अपना कार्य अलग अलग तरीके से करते हैं और इन सबका मुखिया जो प्राण है वो स्वयं आँख में कान में नाक में सब अब ये हुआ आध्यात्मिक रूप से है न इंटरनल आंतरिक रूप से हमारे प्राण का संचलन लेकिन यही प्राण बाहर भी संचलित होते हैं अब इसके आगे जो प्रश्न था कि इसका भीतर और बाहरी क्या फर्क है शरीर के भीतर और शरीर के बाहर क्या फर्क है तो पिपला ऋषि बताते हैं कि जैसे प्राण शरीर के अंदर होते हैं ऐसे ही पांच प्राण ब्रह्मांड में भी होते जो शरीर के बाहर फैले होते हैं इसमें सूर्य जो आदित्य है वो प्राण है जो हमारे जो शीर्ष स्थानीय प्राण है जो हमारे आँख में नाक में कान में और जबान में रहता है वही प्राण आदित्य है देखो आदित्य जैसे ही उदित होता है वैसे ही सबसे पहले वो नेत्रों पर कृपा करता है क्योंकि कोई भी वो समान धर्मी है आदित्य और हमारे आँख के दोनों प्राण समान धर्मी हैं उनकी फ्रिक्वेंसी एकदम मैच होती है जैसे ही वो उदित होता है सूर्य हमारे आंखों पर कृपा करता है और हमको देखने लग जाते हैं उन पर हमें जो आर्टिफिशियल लाइट में देख रहे हैं जो कृत्रिम प्रकाश में देख रहे हैं ये प्रकाश का स्रोत भी तो सूर्य ही है सूर्य नहीं तो भाप बने उसी ने बरसात करी उसी से नदियाँ आई उसी से हाइड्रोलैक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई और उसी से हम देख रहे कुल मिला घूम फिर के स्रोत तो सूर्य ही है। अगर हम कहें कि नहीं कोयले से आया तो भी कोयला भी कहाँ से आया फोटोसिंथेसिस से आया और वो भी उसी तरीके से सूर्य से ऊर्जा प्राप्त है उसके भी इस तरह से अगर हम देखें तो सूर्य ही है वो जो प्राण है अब जो धरती है जो धरती में देवता हैं, वो उदाहन है ये जैसे आंखों आँख और सूर्य दोनों की प्रकृति एक जैसी है ऐसी धरती की और अपान की प्रकृति एक जैसी है इसलिए जो मलमूत्र त्यागा जाता है वो सीधे सीधे धरती पर जाता है उत्सर्जन के लिए वो प्रेरित करता है इसके अलावा उड़ान का काम होता है आकर्षण आकर्षण मतलब उड़ान ऋषि कहते हैं कि उड़ान के कारण ही आप जमीन पर टिके हुए हो उड़ी गए जो गुरुत्वाकर्षण है वो गुरुत्वाकर्षण का कारण जो ब्रह्मांड का उदान वायु तो वाय। है जो ब्रह्मांड का प्राण वायु है वो आदित्य है सूर्य है और ब्रह्मांड का उदान वायु जो हमारे शरीर में उपस्थ और में उत्सर्जन का कार्य करने के लिए नियुक्त है वही धरती के देवताओं के रूप में उदान वायु नियुक्त है उसका काम क्या है एक तो आपके समस्त उत्सर्जन को स्वीकार करना मतलब एक प्रकार से जिस तरीके से धरती माता की तरफ बच्चों का मल मलमूत्र भी स्वीकार करती है उसकी भी साफ़ सफाई करती है उसी तरीके से धरती भी स्वीकार करती है और उसी तरह से वो आकर्षण शक्ति दाता, वो तो उड़ान उड़ान को आकर्षित करता तो है यानी जो धरती के उड़ान देवता हैं यही हमारे प्राण के अंदर जो प्राणवायु के हिस्से के रूप में उदान वायु है वो भी एक देवता के रूप में हमारे शरीर के अंदर और वो भी नीचे की ओर उस उदान वाले से आकर्षित होते हैं इस तरीके से वो दोनों आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और इस आकर्षण के कारण गुरुत्वाकर्षण कहते हैं उसको ऋषियों की भाषा में और इस कारण से हम सब लोग इस धरती से बंधे हुए हैं जो हर वस्तु में कुछ न कुछ उदान है कुछ न कुछ, कुछ प्राण है कुछ न कुछ समान है चाहे वो हमको निर्जी वस्तु दिखती है लेकिन हम चूँकि मनुष्य को यहाँ पर मॉडल के रूप में ले रहे हैं क्योंकि यही मनुष्य ही एक सर्वोच्च कृति है या सर्वोत्तम कृति है परमेश्वर की इसलिए हम मनुष्य को मॉडल के रूप में यूज़ कर सकते हैं अब प्राण तो कुत्ते बिल्ली में भी होता है उसमें भी उदान होता है उसमें भी समान होता है उसमें भी व्यान होता है लेकिन हम यहाँ पर मूल कृति ले रहे हैं मनुष्य और दूसरी तरफ ब्रह्मांड की मूल रचनाएँ जिनके अंदर ये वायु हैं तो इनका कहना पड़ता है कि जो आदित्य है वो प्राण है जो धरती है वो उदान है जो अंतरिक्ष है वो समान है वो समान रूप से आपको अवसर देता है चाहे धरती हो चंद्रमा हो आदित्य हो सबको स्थान देता है समान रूप से जैसे कि यहाँ लीवर का क्या काम था जैसा लीवर है हमारा शरीर के अंदर जो समान है जो भोजन को बाहर से आया हुआ जो भोजन है जो हमारे प्रतिकूल है उसको हमारे अनुकूल बनाता है उसको हमारे समान कर देता है हमारे आवश्यकताओं के समान कर देता है उसी तरह से ये समान अंतरिक्ष है जो पूर्ण ब्रह्मांड को समान अवसर देता है आप जहाँ जाना चाहते हैं रहिए आप खुले में घूम सकते हैं यह अंतरिक्ष जो है आपको काम करने का अवसर देता है स्टेज प्रदान करता है जहाँ पर कि आप कुछ कर सकते हैं तो ये अंतरिक्ष जो है वो समान है कि वो अंतरिक्ष ही आपको इस समस्त गतिविधि के लिए या मैनिफेस्टेशन के लिए जगह प्रदान करता अगर अंतरिक्ष नहीं हो तो कोई भी मैनिफेस्टेशन या कोई भी अभिव्यक्ति संभव ही नहीं होगी इसलिए समस्त अभिव्यक्ति के लिए ये अंतरिक्ष जगह प्रदान करता अगला जो वायु है वो ही व्यान है जो एयर सर्कुलेट होती है हमारे बॉडी के अंदर है ना ब्लड सर्कुलेट होता है खून सर्कुलेट होता है और उसके द्वारा वो लॉजिस्टिक्स का काम करता है हमारे शरीर में से खून भोजन को ले जाता ऑक्सीजन को ले जाता प्रोटीन को ले जाता और गंदी चीज़ों को वापस ले आता है और उत्सर्जित भी करवा देता है तो वो काम व्यान वाला यहाँ पर वायु करता है इस जगह के ऊपर बदबू भी होगी तो उड़ा के ले जाएगा खुशबू भी होगी तो उड़ा के ले जाएगा और वो सब कुछ सर्कुलेट करता है अगर हम सोचें कि इस जगह के ऊपर धुआँ हो गया तो धुआँ आपकी जान ले सकता है लेकिन वो उस धुएँ को भी वायु उड़ा के ले जाता है और प्राण वायु न मिलेगी तो हम प्राण चले जाएंगे हम एक कमरे में लेकिन वो वायु बहते हुए आता है और प्राण वायु ले आता इस तरह से हमारे शरीर को ये बाहरी प्राण भी पोषण देता है तो वो है सूर्य दूसरा है धरती तीसरा अंतरिक्ष है जो समान है और उद, और ये जो चौथा है व्यान वो है वायु अब अंतिम है उदान अब हमारे शरीर में भी सारी शारीरिक गतिविधियों के लिए ये चार प्राण थे प्राण समान अपान और उदान या और व्यान ये चार थे लेकिन उदान का काम क्या था कि अपने प्रारत के अनुकूल हमको मन के संकल्प के अनुकूल अगले जन्मों में ले जाना या मुक्ति का रास्ता प्रशस्त करना ये उदान वायु का काम है ऐसे ही हमारे शरीर में जो उदान है और अंतरिक्ष में उदान है वो भी एक दूसरे को आकर्षित करते वो एक दूसरे को प्रेरित करते हैं तो हमारे शरीर से प्राणोत्सर्जन का काम जो प्राण निकलते हैं तो वो काम अंतरिक्ष का जो उदान है वो करता है वो अंतरिक्ष का उदान उस उदान को हमारे शरीर में से बाहर निकाल देता है हमारे शरीर में उदान उष्मा रूप में महसूस होता है हमारे शरीर गर्म महसूस होता अगर है अगर हम कह रहे हैं ठंडा पड़ गया मरने को टाइम हो गया है ना जैसे ही हम हाथ लगाते लगता है ठंडा nope, पड़ गया मतलब इसको दो चार घंटे हो गए मरने को इसकी उष्मा समाप्त तो हो गई जब तक ऊष्मा है शरीर में तब तक हम कहते हैं कि ये जीवित है उसकी उदान उसके भीतर है जो योगी लोग रहते हैं वो उस उदान पर नियंत्रित कर लेते हैं तो वो श्वास बंद भी हो जाती है उनकी अपान को भी रोक लेते हैं सब की गतिविधि रोक लेते हैं हृदय की गति व्यायान की गति भी रोक लेते हैं वो लीवर की गति भी पाचन की गति भी रोक लेते हैं यानी वो समान व्यायान उदान प्राण और इन पर चारों पर नियंत्रण कर लेते हैं अपान पे और वो मात्र अपने उदान पर नियंत्रण करके अपने शरीर को स्थिर बनाए रखते हैं कम तक उन्होंने समाधि ले ली और वो जमीन में अंदर पड़े रहे और इतने दिनों तक सांस भी नहीं ली और फिर भी वो जीवित हो गए वो तभी कर पाता है जो योगी जो अपने उदान पर पूर्ण तरह से जिसका नियंत्रण हो बल्कि पांचों प्राणों पर उसका नियंत्रण है उन पांच चार की गति बंद कर दी और एक को उसने बाहर उत्... उत्क्रमण होने से रोक दिया तो प्राण उसके जाएंगे नहीं इस तरह से वो उदान वायु हमारे शरीर से उष्मा के रूप में स्थित होती है हमारे शरीर इसके अलावा हमको सामान्य रूप से कहेंगे किसी व्यक्ति का उदान अगर हम कहें किसी व्यक्ति को देखें तो कहते तो हैं यार इसके चेहरे में कोई रौनक नहीं है यानी उसका उदान वायु बीमार है उसके शरीर में जो रौनक है उसके चेहरे पर जो गौरव है वो उदान के कारण है उसकी जो प्रभा मंडल है वो उदान से बनता है हम कहते हैं कि, कि चाहे उसका प्राण बहुत अच्छा हो श्वास बहुत अच्छा ले रहा है उत्सर्जन बहुत अच्छा कर रहा है डाइजेशन उसका बहुत अच्छा है वो समान बहुत अच्छा है व्यायान बहुत अच्छा है उसका ब्लड प्रेशर अच्छा है सब अच्छा लेकिन उसके बावजूद उसके चेहरे में रौनक नहीं रौनक है रौनक कब होती है जब संकल्प बिगड़ते हैं चेहरे के रौनक का संबंध संकल्प से है और संकल्प का सीधा संबंध उदान से है और उदान का संबंध प्रभा मंडल से है तो आपके चेहरे का प्रभा मंडल तब अच्छा होगा जिस वक्त आपका उदान प्रबल होगा अब कहीं देखा बोल ऋषि होंगे बिल्कुल आपको लगेगा कि वो महीने भर से खाए नहीं है तपसा कर रहा है लेकिन चेहरे पे बहुत रौनक है बहुत तेज दिखाई दे रहा है क्यों दिखाई देता है कि उसका उदान बड़ा प्रबल है तो जैसे ही उदान वायु जिसका अत्यंत प्रबल होता है उसके चेहरे का गौरव बढ़ जाता है उसकी ऊष्मा उसके साथ जुड़ी होती है ऊष्मा का संबंध आपके शरीर के लचीलेपन से है आपके शरीर की जो फ्लाइबिलिटी है कि आपका शरीर लचीला है गठीला है और चेहरा रौनकदार है ये उसके उदान पर निर्भर करता इसलिए अंतरिक्ष में भी वो पाँचों वायु हैं जो आपके शरीर में है शरीर में सिर में है पेट में हैं अधोस्थान में अपान है और व्यान के रूप में वो शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन में है और उदान के रूप में उसको सुषुम्ना नाड़ी के भीतर बैठा है और आपको पुनर्जन्म के लिए आपकी तैयारी कर रहा है वो वो तैयारी पूरे जन्म होती रहती है हम सोचें कि आखिरी में होगी ऐसा नहीं है वो तैयारी पूरे जन्म होती रहती है हाँ आखिरी आखिरी में आप उसके डायरेक्शन बदल सकते हो अगर आप अंतिम रूप से मरने के पहले भी ज्ञान प्राप्त कर लिया आपने तो आपके सब कर्म वहीं चुक जाते और वो मुक्त हो जाता तो उदाहरण से रास्ता सीधा ब्राह्मण का मिल सकता तो ये सब बातें ऋषि ने पिपला ऋषि ने तीसरे प्रश्न के उत्तर में उनको बताएं कि आध्यात्मिक और बाह दोनों जगह पांचों प्राण हैं और वो कैसे उत्सर्जन करता है शरीर और कैसे मन के संकल्प से नया शरीर लेता है वो भी उसने मत समझा दिया कि उदाहरण के द्वारा वो शरीर छोड़ता है और उसी के द्वारा वो नए संकल्प के अनुसार नए प्रारब्ध से वो नया शरीर ग्रहण करता है ना तो मन की संकल्प की जो दिशा है वही हमारे इस जन्म के बाद परलोक की दिशा निर्धारित करती है बहुत अच्छे तरह से क्लियर समझाया उन्होंने और इस शरीर की गतिविधि भी बहुत अच्छे तरह से समझाई कि प्राण के द्वारा क्या होता है अपान के द्वारा क्या होता है समान के द्वारा और व्यान के द्वारा क्या होता है और अंतिम रूप से उदाहरण के द्वारा क्या होता है और यही पाँचों वायु अंतरिक्ष में आदित्य धरती अंतरिक्ष वायु और हमारा प्रभा तेज जो अंतरिक्ष का तेज है वही अंतरिक्ष का उदान है जो एनर्जी है हीट है पूरे अंतरिक्ष में अंतरिक्ष अगर विज्ञानी भी कहता हैं कि अगर जैसे सूर्य मान लो ठंडा होता गया है जैसे करीब अभी 12 अरब बरस और बचे हैं उसको जैसे वो ठंडा हो जाएगा तो समझा समझोगा कि प्रभा मंडल का हमारा इस सौर सौर मंडल का उदान समाप्त तो हो जाएगा और जैसे उदान समाप्त तो हो जाएगा तो इस सौर मंडल का प्राण निकल जाएगा सौरमंडल के प्राण निकलने में साहब हो जाए जैसे पूरा सौरमंडल ठंडा हो जाएगा अंधेरा हो जाएगा ठंडा हो जाएगा और सौरमंडल का प्राण निकल जाएगा तो ऐसे ही मनुष्य का शरीर है वैसे सौरमंडल का शरीर है कितनी अच्छी इसी मिली है कि जैसे हमारे पांच प्राण हमारे शरीर के अंदर है ऐसे ही पांच प्राण अंतरिक्ष में और वो पांचों प्राण अपना काम उसी तरीके से करते जैसे हमारे शरीर में ये पाँच प्राण करते हैं ऐसे ये है प्राण अंतरिक्ष में भी करते हैं इस अंतरिक्ष का भी गौरव है आज हम देख रहे हैं कि पृथ्वी घूम रही है चंद्रमा अपने टाइम पर निकल रहे हैं तिथियां बदल रही है ऋतुवें आ रही हैं वर्षा ऋतु आती है मानसून आता है ये सब चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि अभी हमारे सौरमंडल का उदान यवन पे है जिस दिन इसका उदान सुस्त हो जाएगा इसका बुढ़ापा आ जाएगा उस समय मालूम पड़ेगा चंद्रमा निकलना था तो था लेकिन निकला ही नहीं रितु आनी तो थी बरसात की लेकिन आई नहीं इस तरह से हम जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं वो भी हम उसके उदान को कमज़ोर करते और तभी हमारे धरती का गौरव कमज़ोर होता चला जाता है हम सब वृक्षा को काट दें और फिर उम्मीद करें बरसात नहीं होती बहुत टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ रहा है क्योंकि हमने प्रकृति के साथ गंदा खेल खेला खिलवाड़ करी तो वो उसके उदान वायु जो अंतरिक्ष का जो उदान है उस उदान को हमने चोट पहुँचाई उसको कमज़ोर करा इसलिए जब उसका उदान यौवन पर हो तो हमारा धरती पर सब ऋतुएं समय पे आएँगी सब तिथियां समय पे आएंगी और सब उत्सव समय पे मनाए जाएंगे और धरती एक उत्सव का स्थान रहेगी और जैसे इसका उदान कमजोर पड़ता जाला जाएगा वैसे वैसे धरती एक वीरानी का रूप लेते चली जाएगी जहां पर की वीरानी है रेगिस्तान है कहीं पे बाढ़ी बाढ़ आ रही कहीं पानी ही नहीं आ रहा है इस तरीके से जो पूरे विश्व का परिदृश्य ऋषियों ने दिया अपने को वो बड़ा सुंदर परिदृश्य दिया इस परिदृश्य में हम अपने आपको कई लेसन भी दे सकते हैं समझने का और कई बातें हमारे कि हमारे मन के संकल्प कैसे हों हम प्रकृति के साथ हमारा रिश्ता कैसे हो इकोसिस्टम को हम कैसे संभालें क्योंकि ये दस प्राण हैं ये ब्रह्मांड के भी प्राण हैं और हमारे पांच हमारे हैं पांच ब्रह्मांड के और इन दोनों के बीच में जितना तालमेल होगा बहवें प्राण और भीतरी प्राण के बीच में जितना तालमेल होगा उतना ही हम इस संसार को व्यवस्थित रूप से एक नृत्य की तरह नटराज के नृत्य की तरह संसार को चला सकते और जैसे इनके बीच में तालमेल बिगड़ेगा तो ये संसार का रौनक समाप्त होती है ये इसका मैसेज तो ये हमारा तीसरे प्रश्न का अध्ययन यहाँ पर समाप्त होता है तीसरा प्रश्न बड़ा सुंदर था इसमें प्राण के बारे में बहुत अच्छा बताया ऋषि ने अंत ये भी कहा कि प्राण को जान जानकर प्राण के रहस्य को जानकर मनुष्य मुक्त तो हो सकता है कि प्राण की उपासना करके प्राण के रहस्य को जान के मनुष्य मुक्त तो हो सकता है तो रहस्य जानना जरूरी है खाली प्राण का हाथ जोड़ने उपासना करने से नहीं प्राण का रहस्य जानकर क्योंकि जब रहस्य जानेंगे तभी हम प्रकृति के अनुकूल चल सकते परमेश्वर के और प्रकृति के अनुकूल चलने के लिए उसका रहस्य जानना जरूरी है तो ये तो हमारा तीसरा प्रश्न अब अपन देखते हैं थोड़ा सा वक्त है उसको शुरू इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं फिर अगली बार अपन चौथे प्रश्न को विस्तार से समझेगा तीसरा प्रश्न अपन ने विस्तार से समझ लिया तो चौथा प्रश्न सौरायणी गार्ग ने सूर्य के पोते गार्ग ने पूछा क्या पूछा है कि कौन इंद्रिया सोती हैं ये शरीर के अंदर जब मनुष्य सोता है स्वपनावस्था में जाता है फिर निद्रावस्था में जाता है तो कौन सी इंद्रियांश होती हैं इसमें कौन जागता रहता है शरीर के अंदर जागता कौन है स्वप्न कौन देखता है सुखी कौन होता है बड़ा सुखा है मिला तो सुखी कौन होता है और ये सब किसमें स्थित है इंद्रिया किसके किसके अधीन है ये प्रश्न उन्होंने जो पूछा अब ये चौथा प्रश्न है यहाँ से ब्रह्म विद्या शुरू होती अभी तक के जो थे तीन प्रश्न वो अपरा विद्या के थे पहला प्रश्न था कि प्रजा कहाँ से आई दूसरा इस शरीर के अंदर कौन कौन से देवता हैं और उसमें प्रमुख देवता कौन है दूसरा प्रश्न था वो निरूपित किया गया था कि प्राण ही प्रमुख है और बाकी सब इंद्रियाँ उसके अधीन हैं प्राण के आधीन इंद्रिया और प्राण ही प्रमुख है तो फिर तीसरा प्रश्न आया कि फिर प्राण कहाँ से आता है प्राण कैसे स्थिर होता है वो कैसे अपने विभाग करता है कैसे उत्क्रमण करता है और आध्यात्मिक और भाव्य रूप से प्राण के क्या भेद हैं तो पिछले प्रश्न में ये मतलब तीसरे प्रश्न में ये भी बताया गया था कि दस भेद हैं प्राण के दस पांच आंतरिक और पांच भाव हैं इन दस भेदों को जानकर मनुष्य मुक्त हो जाता है मतलब जानने से मतलब ये नहीं है कि आपने उसको रट लिया है तो मुक्त हो गया वरन उनके रहस्य को जानकर हम उनमें तालमेल बिठाकर उनका कोऑर्डिनेशन से जैसे हमारा प्राण हमारा प्राण आदित्य से तालमेल बिठाए हमारा अपान इस धरती से तालमेल बिठाए हमारा व्यान वायु से तालमेल बिठाए हमारा समान या हमारा लीवर इस अंतरिक्ष से तालमेल बिठाए ये सब होता है तो हमारा उदान और अंतरिक्ष का उदान उसका भी तालमेल बैठता है और जब ये तालमेल अच्छा होता है तो हम पूरी सम्मानो जाति तो प्रकृति करते उन्नति करती ये वेद का संदेश है ये वेदांत का संदेश है यहाँ पर वो पूछते हैं कि ये सब किसके अधीन है इसका मतलब इंद्रिया तो करण है करण का क्या, क्या मतलब जैसे एक सुतार दरवाज़ा बनाता है तो उसके पास पाँच दस तरह के औजार रहते हैं एक डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो उसके पास भी पच्चीस पचास तरह के औजार होते हैं इन औजारों को ही करण बोलते हैं और करण मतलब हमारे शरीर में इंद्रियों को भी करण बोलते हैं करण मतलब इंस्ट्रूमेंट तो ये इंस्ट्रूमेंट्स ये औजार चूंकि खुद ऑपरेशन तो नहीं कर सकते अगर मान लो ऑपरेशन के पच्चीस औजार रखे हैं डॉक्टर अनुपस्थित है तो ये करण ये औजार कुछ भी नहीं कर सकते एक बंदूक है और सामने आतंकवादी है लेकिन ये बंदूक अपने आप में कुछ नहीं है अगर उसके पीछे एक जिंदा इंसान नहीं खड़ा जो उनको आतंकवादियों को भगाना चाहता है उसका संकल्प है कि उससे वो भंगाना तभी वो कुछ कर सकता है इसलिए ये कर्ण जो इंद्रियां हैं वो पिपलाद ऋषि से सौरारण्य पूछते हैं कि ये इंद्रियां फिर किसके अधीन कौन उपयोग करता है इनका जैसे तलवार दिखी हमको तो भैया तलवार चलाता कौन अब अभी पर किसी के घर गए और अपने लिखे बंदूक तो भैया ये बंदूक किसके कौन चलाता है इसको इसे इसी, इसी उत्सुकता से उसने प्रश्न पूछा पे पला दृश्य से कि ये यही तो करण है जो शरीर के अंदर इतने जो इतने औजार दिखाई दे रहे हैं आँख का रसना उत्सर्जन के अंग लोकोमोशन के अंग हाथ जो हमारा एक्शन करने का अंग तो ये सब चीज़ें जो है हमारे पास है शरीर में इनका उपयोग कौन करता है इनका वास्तव में प्रयोजन किसके लिए है इंटेंशन किसको होता है जिसकी वजह से इनका उपयोग होता है कौन देखना चाहता है कौन सुखना चाहता है कौन सुनना चाहता है कौन चखना चाहता है कौन बोलना चाहता है कौन चलना चाहता है कौन आनंदित होना चाहता है कौन उत्सर्जन करना चाहता है ये सारे प्रश्न इस प्रश्न में समय आए हैं तो ये प्रश्न वो पूछता अब है ना ये बात कहाँ आ गई अब हमारे प्राण के भी पीछे आ गए अब यहाँ से अध्यात्म की यात्रा शुरू होती क्योंकि ये जो अब बात यहाँ पर पुरुष की आ गई एक यहां पुरुष है जो ये सबके पीछे खड़ा है जो सुनना भी चाहता है कहना भी चाहता है देखना भी चाहता है दिखाना भी चाहता है सोचना भी चाहता है मन का भी तनमात्रा है मंतव्य बुद्धि का बौद्धव्य बुद्धि का भी कोई विषय होता है जो बुद्धि जिसके ऊपर मगजमारी करती है दिमाग लड़ाती है एक अहंकार का भी विषय होता है कि मेरे को मेरे धन पर अहंकार है तो धन मेरा अहंकार का विषय है या मेरे को मेरे ज्ञान पर अहंकार है तो मेरा ज्ञान मेरे अहंकार का विषय है या मेरे को मेरे बच्चे पर अहंकार है मेरा तो बच्चा मेरे अहंकार का विषय है इसलिए अहंकार भी किसी विषय के बेगर तो ही नहीं सकता आप कहेंगे अहंकार तो प्रश्न आता किसका अहंकार किस बात का अहंकार इसलिए अहंकार उसको या तो पद का है शक्ति का है धन का है पुत्र का है यश का है कुछ न कुछ तो होता है इसलिए उसका कोई आधार होता है अहंकार का तो इस आधार को तन्मात्रा बोलते हैं जैसे हमको सुनने का आधार शब्द है तो शब्द तन्मात्रा है आँख देखती है तो रूप उसका क्या देखती है फिगर देखती है कि कुर्सी है देख के बोलती है कुर्सी है ये टेबल है ये आदमी है अच्छा ये फलाना है तो उसका फिगर देखती है रूप देखती है इसलिए आँखों की तन्मात्रा रूप है जुबान क्या है स्वाद देती है तो उसकी तन्मात्रा क्या है रस वो देखते हैं कि भाई इसका स्वाद क्या है कि कसेला है कि मीठा है ये सब भिन्न भिन्न रस हैं मीठा रस कि नमकीन है या कसीला है या कड़वा है इस तरह से जबान भी उसका स्वाद लेते तो ये भिन्न भिन्न इसके तन्मात्राएँ हैं तो तन्मात्राओं के तेरह जोड़े होते हैं मन बुद्धि अहंकार के तीन चलने के लिए जैसे पैरों के लिए गंतव्य तन्मात्रा है ऐसे हर चीज़ की बुद्धि के लिए सोचने के लिए विचार तन्मात्रा है आँख के लिए रूप कान के लिए शब्द नाक के लिए गंध चमड़ी के लिए स्पर्श जबान के लिए रस ऐसे दस इंद्रियों की दस तन्मात्राएँ मन बुद्धि अहंकार की तीन इस तरह से मूलतः तन्मात्राएं पांच ही होती हैं लेकिन यहां समझने के लिए हम समझ सकते हैं ना हर एक इंद्री की एक तन्मात्रा है और उसका एक आधार होता है तन्मात्रा का जैसे गंध धरती से जुड़ी है रूप अग्नि से जुड़ा है रस जल से जुड़ा है स्पर्श वायु से जुड़ा है इस तरह हर शब्द है अंतरिक्ष से जुड़ा है इसलिए हर एक महाभूत से एक तन्मात्रा जुड़ी है और हर एक तन्मात्रा से एक ज्ञानेंद्रिय जुड़ी हुई है तो वहाँ ये प्रश्न है कि अब सुखी कौन होता है इन इंद्रियों का उपयोग कौन करता है हमको इतने सारे औजार दिखाई देने रहे हैं शरीर में तो इनका उपयोग कौन करता है तो ये ये बात अपन अगली बार डिस्कस करते हैं चौथे प्रश्न से शुरू करेंगे अपना तीसरा प्रश्न दो बार अपन ने विस्तार से चर्चा कर ली तो अगली बार से इस चौथे प्रश्न को और गंभीरता से लेंगे